जहाँ निसाचर चर रह जब ते गयौ कपिलंका निज निज गृह सब करही बेचारा नहीं सि कुल के रऊबारा जासुदूत बल बरन न जाए तहिया कवन भलाए दो तीन वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है जिसके दूध का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी दूतीयों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई रहस्य जोर कर पति पद लागे बोली बचन नीति रस पागे कंत करस हर सन पर हर मोर कहा अति जासु समत कर चहु भलाई वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाली बोली हे प्रियतम श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए जिनके दूध की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं हे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए तब कु कमल दुख दाई सीता सीतल नि सासम आए सुनहुनाथ सीता बिनु